नीचे करता हूं अभी कई बार से हर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 वेदान दर्शन की 20वीं कक्षा वेदान दर्शन के प्रथम अध्याय का तीसरा पाठ चल रहा है और पीछे हमने पिछली कक्षा में एक तो परमात्मा के वाचक भूमा शब्द और दूसरे अक्षर शब्द के ऊपर चर्चा की कि इन अध्यात्म ग्रंथों में भूमा परमात्मा के लिए आया है और अक्षर शब्द अनेक जगह पर परमात्मा के लिए आया है कुछ जगह प्रकृति के लिए भी आया है लेकिन हमें इस बात का पता लग जाता है कि यहाँ परमात्मा के लिए आया है उसको सिद्ध करने का इन्होंने प्रयत्न किया इसी बारे में और आगे भी चर्चा चलेगी अक्षर शब्द को लेकर के ही तो पिछले पार्ट में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते बोलिए ओम आचार्य जी पृष्ठ संख्या सत्तर में 11वां सूत्र है इसमें कहा है कि साच तो इसका अर्थ है कि जो अम्बरांत जो वस्तुएं हैं उनको धारण करने वाला परमात्मा है पहले सूत्र में कहा था फिर यहाँ कह रहे हैं कि प्रशासनात् भाष्य की दूसरी पंक्ति में तसे परमात्मा प्रशासनात् सती प्रशासन रूपा भी अस्ती तो ये प्रशासन से क्या अभिप्राय है यहाँ शासन नियंत्रण एक तो होता है कि मान लीजिए वायु में बहुत सारी वस्तुएं हैं हम सब वायु के अंदर विद्यमान हैं हम सब प्रकाश में विद्यमान हैं लेकिन वायु हमारा प्रशासन नहीं कर रही है हमें चला नहीं रही है ऐसा करो ऐसा मत करो हमारा नियंत्रण नहीं कर रही है शासन मतलब निर्देशन आपको ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए अथवा कहीं हमारे को रोकना और कहीं प्रेरित करना भौतिक रूप से ठीक है हल्का धक्का लगता है वायु से लेकिन वो हमारा प्रशासन नहीं करती है उसको तो जहां चलना है वहीं हमें कहा ले जाना है वहां नहीं भेजती है वो प्रकाश भी ऐसा नहीं करता है आकाश ऐसा नहीं करता है तो यहां पर जैसे आकाश सब जगह विद्यमान है और सारी वस्तुएं उसमें है यद्यपि उसमें स्थित है वो उनका एक तरह से आधार भी है लेकिन वो प्रशासक नहीं है उनका बस उपस्थिति मात्र है जबकि परमात्मा सब जगह उपस्थित है सब वस्तुएं उसमें हैं साथ साथ वो उनका नियंता भी है निर्देशक भी है दिशा निर्देश करने वाला इस रूप में प्रशासन है और पूछे तीसरे सूत्र में जो अंत में ऋग्वेद का मंत्र दिया हुआ है हाँ तमासी तमसा गुड़ा इसमें फिर बाद में लिखा है मंत्र देने के बाद अत्रापि तुच्छेन वर्तमान आभू नामक अव्यक्तम कारण तो इस मंत्र से ये आभू नामक अव्यक्त कारण कैसे पता चल रहा है और आभू शब्द का क्या आभू आभू पर प्रकृति के लिए ही कहा जाता है तुच्छेन और तुच्छ रूप में क्योंकि वो अब औरों की अपेक्षा हीन कोटि का है कम लाभ है जड़ है उससे आभू पर उसी के लिए कहा जाता है नाम उसी के लिए है अनवर्थता तो और देखना होगा लेकिन आभू है प्रकृति के लिए तो आभू नामक अव्यक्तम कारणम प्रकृति के लिए कहा गया मूल कारण मूल प्रकृति के लिए कहा गया हाँ। तो इस मंत्र से ये कैसे पता चला नहीं मंत्र से ये नहीं पता लगा देखो मंत्र में तो मुख्य रूप से इन्होंने तपसस्तन महिना जायते एकम यदासी तपसस्तन महिना जायते एकम ये परमात्मा की महिमा से परमात्मा के प्रयत्न से ये उत्पन्न हुआ इसके आगे पीछे के मंत्रों को भी देखना होता है तो इससे ये भी पता लग रहा है कि प्रकृति तो अपने आप में नहीं थी प्रकृति अपने आप में कुछ कर नहीं सकती तमा आसी तमसा गोड हम बस वो तो अंधकार में पड़ी हुई थी और तुच्छे मतलब कुछ जो जैसे कि कोई चीज काम में नहीं आ रही हो हमारे लिए उपयोगी नहीं हो उसको हम कह देते हैं तो तुच्छ है उपयोगी नहीं है तो प्रकृति भी उस समय ऐसे ही थी तो वो सबसे पहले महत्व के रूप में पहले एक तत्व के रूप में आई महतत्व है उसका महत्व हुआ बड़ा हुआ उपयोगी हुआ उस रूप में वो आई तो प्रकृति तो अपने आप में तुच्छ थी इसलिए वो तो द्व्यूभू आदि का आयतन हो नहीं सकती है जो प्रकृति जिस प्रकृति को तुच्छ कहा जा रहा है इनर्ट है कुछ कर नहीं सकती है क्रियाश रहित है ऐसी उस प्रकृति को तो दी भू आदि का आयतन कहा नहीं जा सकता वो तो बाद में सक्रिय हुई है ये जो दी भू बने ये मूल प्रकृति से ही बने हैं तो मूल प्रकृति से उपादान के रूप इनके में हाँ। बनने से पहले ये हाँ। मूल रूप में विद्यमान थे तो इसका अर्थ ये भी लिया जा सकता है कि ये मूल प्रकृति ही इनका आधार थी इस दृष्टि से तो कहा जा सकता है उसका मना भी नहीं करते हैं ये मूल प्रकृति यानी उपादान कारण के रूप में तो मूल प्रकृति आधार है ही लेकिन इनको बनाना ये मूल प्रकृति नहीं कर सकती थी कि ऐसा ही बनना है बनने के बाद में ऐसे चलाना है ऐसे धारण करना है ये सब भी प्रकृति नहीं कर सकती थी निर्देशित नहीं कर सकती थी उसको चेतन परमात्मा को स्वीकार करना होता है और सूत्र संख्या चार प्राणृत तो ये जो च है ये प्राण धारी जीव भी तो ये जो भी है ये प्रकृति के लिए या अप्राण जो सूक्ष्म शरीर है उसके लिए किसके लिए ये नहीं, प्राण, प्राण को धारण करने वाला यानी ये जो हमारा सांस चल रही है इसको जो धारण कर रहा है जीवन जो चल रहा है वो जीव के लिए है जीव के कारण ये जीवन चल रहा है जीव निकल जाता है तो प्राण चलने बंद हो जाते हैं इस रूप में पर ये फिर भी बोल रहे हैं कि प्राण भी प्राणधारी जीव भी तो भी, भी, भी के साथ हम इस और दूसरे को ले रहे हैं भी कहां पर है ये चृत इसको भृत मतलब तो धारण करने वाला भृत च को तो च हो जाता है प्राण भृत च आप इसके विग्रह में देखिए नीचे टुकड़ा जो कर रखा है ना पहली पंक्ति में कोष्ठक में प्राण भृत च ये अपी ये। नहीं है भी अर्थ नहीं है ये अच्छा भ्रिय भरणे भरण करना धारण करना इत्यादि इसके अर्थ होंगे हैं डुब्रिय धारण पोषण तो धारण कर रहा है यह जो इनको शरीर को धारण कर रहा है जिसके कारण से प्राण चल रहे हैं जीवन चल है, है। रहा है उसको प्राण कहते हैं प्राण को जिसने धारण कर रखा है प्राणी यू समझिए तो प्राणी कौन होता है जीव होता है प्राण वाला भृत शब्द है भृत इसके लिए और शब्द इसमें च से लिखा है कि चे नहीं का अनुवर्तन है हा न का अनुवर्तन जो पीछे न अनुमानम अथ शब्दात्मे न है चय का मतलब वैसे तो और होता है और होता है लेकिन अगर पिछला वाक्य का हम अनुकरण कर रहे हैं पीछे वाले को बता रहे हैं, और ये तो जैसे मैंने उदाहरण दिया था कुछ और भी ले सकते हैं राम गांव नहीं जाएगा और लक्ष्मण भी और लक्ष्मण राम गांव नहीं जाएगा और लक्ष्मण बस इतना है भी, भी नहीं बोला और लक्ष्मण और लक्ष्मण इस और लक्ष्मण का वाक्य में क्या अर्थ लेंगे और लक्ष्मण गांव नहीं, नहीं जाएगा वो पूरा का पूरा पिछले वाक्य का आगे आ जाएगा अनुवृत्ति आ जाएगी तो इसलिए चय से पीछे से न लिया है नहीं तो विपरीत अर्थ हो जाता है इसका चय का मतलब अगर नहीं होता है तो प्राणभृत चाणभृत भी तो यू थोड़ा ना कहेंगे कि वो आयतन होता है द्व्यूगू आदि का वो तो परमात्मा सिद्ध करना है इनको और प्राणभृत जो जीव है वो द्वीपू आदि का आयतन नहीं है ये बताना है तात्पर्य से ही हमें पता लग रहा है तो इसलिए चय से न का अनुवर्तन किया जाता है पीछे प्रकरण से जैसे प्रकृति के लिए कहा कि प्रकृति आश्रय नहीं हो सकती है हाँ। और अब प्राण तो हाँ। प्रकृति के साथ साथ ये भी इसके लिए बताया जा रहा हो कि प्रकृति तो नहीं हो सकती है ये भी नहीं है ये भी नहीं हो सकता है हाँ। कौन है वो पहले सूत्र में बताया परमात्मा है और जो संभावित है दो यानी कुल तीन ही तो चीजें हैं ईश्वर जी प्रकृति द्विभुवादी तो कार्य जगत हो गए कार्य जगत को तो हम आधार के रूप में लेंगे नहीं यहां पर द्विभुवादि का इनसे भी कौन कौन हो सकते हैं तो ईश्वर जी और प्रकृति ईश्वर है ही और दो संभावित है वो क्यों नहीं हो सकते हो, उनका निराकरण देखो ये तो हो ही नहीं सकता ये तो हो ही नहीं सकता ये निश्चयात्मक होता है एक केवल कथन होगी परमात्मा है वही दूसरे क्यों नहीं है जब तक ये नहीं बताएंगे तब तक उतना निश्चय नहीं हो सकता है और साथ में कह दिया कि ये भी नहीं देखो ये तो इसलिए नहीं हो सकता ये तो इसलिए नहीं हो सकता हम कहें कि यहां पर चूहा दौड़ा है रोटियां बिखरी हुई है कुछ जो भी या तो बिल्ली आई है फिर कोई ना कोई तो आया है यहां पर अब वो कौन आया है वो बच्चा भी छोटा चूहा हो सकता है और भी कोई हो सकता है तो अब लक्षण देखते हैं कि नहीं ये हो सकता है ये तो नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता इसलिए नहीं हो सकता ये तो नहीं हो सकता जो संभावित है उनको हम हटाते हैं उसको हटा के एक निश्चित अर्थ तक पहुंच जाते हैं अधिक दृढ़ता थी उस शैली से किया है तब तो यहां भी अर्थ ठीक जा रहा है इसी, इस तरह से ठीक तो? है भी लगा सकते हैं कोई बात नहीं आ, लेकिन भी कहने से प्राणभृत जीव भी आगे का वाक्य नहीं नहीं हो सकता नहीं आ गया ना उससे च का मतलब ना ये नहीं कह रहे च का मतलब तो भी ही है और ही है और प्राणभृत वैसे तो और अर्थ है लेकिन भी में हम हिंदी में भी बोलते हैं लेकिन इससे न का अनुकर्षण हो जाता है पीछे से न आ जाएगा इन्होंने कहा चकारत न इति अनुकृष्य थे यूनि कह रहे हैं कि च का अर्थ न होता है च के कथन से न पीछे से अनुकृष्ट हो जाता है ठीक है चले आगे तो वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का तृतीय पाठ और ग्यारे सूत्र तक हम पहले देख चुके थे प्रसंग अक्षर शब्द का चल रहा है अक्षर का मतलब भी कुछ जगह पे परमात्मा लिया जाता है और उसमें प्रशासन एक अर्थ उन्होंने बताया अब प्रशासन एक हेतु बताया अब और इसमें एक सूत्र और बता रहे हैं बारवा सूत्र अन्य भाव व्या वृत्तेश्च अन्य जो भाव है वस्तुएं हैं उनकी व्यावृत्ति यानी हट जाने से उनको हटा दिया जावृत्ति होने से आसपास में जो चीजें पढ़ी गई हैं जो शब्द पढ़े गए हैं उनसे अन्य पदार्थों का निराकरण हो जाता है वो हट जाते हैं छट जाते हैं तो अन्य पदार्थों के छट जाने से व्यावृत्ति हो जाने से हट जाने से परिशेष से यही परमात्मा ही बसता है वहां पर देखिए अति चयम अन्यो हेतु रत्र इस विषय में एक और हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है यदि भाव से पदार्थ से व्यावृत्ति प्रदर्शित इन सब आयतन अक्षर शब्द का वर्णन करते हुए वहां कुछ ऐसे विशेषण साथ में दे दिए गए जिससे कि अन्यों का व्यावर्तनों अन्यों चीजों को हटाना चाहते वो प्रदर्शित की जाती है तस्से अक्षर से, से प्रदर्शिता वो जो अक्षर है उसके गुणों को वहां पर बताया गया ते ब्राह्मणों भिन्नम पदार्थम व्यावर्तारती वो ब्रह्म से भिन्न यानी जीव और प्रकृति का व्यावर्तन करते हैं उनको उनका निवारण कर देते वो विषय पढ़े ही इसलिए जाते हैं सामान्य नाम देने के बाद में जो हम अतिरिक्त वर्णन करते हैं वो अन्यों को हटाने के लिए आते है आप रेलवे स्टेशन जाइए एक पंडित जी आ रहे हैं एक विद्वान आ रहे हैं कहेंगे कि वो धोती कुर्ता पहनते हैं अर्थात आप पेन पैंटूशर्ट पहनने वालों को उम्मत समझ लेना धोती कुर्ता पहनते हैं वो ऐसा करते हैं वो चश्मा लगाते हैं वो लाठी रखते हैं जो भी कुछ है ये विशेषण किसलिए बताते हैं अन्यों से हट जाए इत्यादि तो परमात्मा के भी अक्षर के भी बताएं कैसे बताएं तो वो प्रसंग बता रहे तद्यथा जैसे कि बृहदारण्य के वचन है ए तत्व गार्गी पीछे भी हमने देखा था इस वचन को तो हे गार्गी ये जो अक्षर है वह ब्राह्मणा ब्राह्मण उसको कैसा कहते हैं अभी बदंती ब्राह्मण उसको बारे में ये बताते हैं अस्थूलम जो कि स्थूल नहीं है अनु जो अनु नहीं है अहरस्वम जो ह्रस्व नहीं है अदीर्घम जो दीर्घ नहीं है ये तो कुछ पहले भी बताए थे अब और बीच का छोड़ के कुछ और आगे कह रहे हैं अचक्षुष्कम जो नेत्रों से दिखाई नहीं देता अश्रोत्रम जो श्रोत्र से सुना नहीं जाता अवाक जिसको वाणी कह नहीं सकती यानी पूरा नहीं कह सकती अमनो जिसका मनन चिंतन मन जिसका चिंतन नहीं कर सकता मन के द्वारा जिसका पूरा पूरा जाना नहीं जा सकता अनंतरम जो कि जिसके अंदर और कुछ नहीं है अनंतरम जिसके अंदर और कुछ नहीं है और अभाम और जिसके बाहर कुछ नहीं है ये बेदारण है करा तो ये जो लक्षण बताए गए ये अन्यों को हटा देते हैं ऐसी कौन सी चीज है जिस पे ये लक्षण घटेंगे ना जीव पे घटते हैं ना प्रकृति पे घटते हैं कैसे व्यावर्थन हो रहा है इसको तो ये आगे बताएंगे थोड़ा सा इस पर देखते हैं अन, अनंतरम और अबाह्यम तो परमात्मा के बाहर कुछ नहीं है अबाह्यम जिसके बाहर और कुछ नहीं है ये तो हमें समझ में आता ही है अनंतरम जो कहा कि उसके अंदर कुछ और नहीं होता है परमात्मा के अंदर कुछ नहीं होता है तो परमात्मा के अंदर ही तो है, हम सब है? परमात्मा के अंदर ही तो है तो ये अनंतर का क्या मतलब उपनिषद के प्रसंग में हमने इस पे चर्चा की थी जिनको याद है बोलिए सूक्ष्मता क्या अंदर दो तरह से होता है एक तो ये कि जैसे कि परमात्मा सर्वव्यापक है और उसमें सूर्य चंद्र नक्षत्र पहाड़ हम सब अंदर हैं इस रूप में तो हम अंदर हैं लेकिन एक अंदर होता है सूक्ष्मता से जैसे कि आत्मा प्रकृति के अंदर परमात्मा है जीव के अंदर परमात्मा है सूक्ष्मता के कारण ऐसे परमात्मा के अंदर और कुछ नहीं है जो सूक्ष्मता से हो अंदर दो तरह से देखा जाता है एक तो क्षेत्र की दृष्टि से तो क्षेत्र की दृष्टि से तो परमात्मा के अंदर है सारी चीजें अंदर ही है लेकिन यहाँ का अनंतरम जिसके अंदर और कुछ नहीं है उसका मतलब है कि परमात्मा से सूक्ष्म और कुछ नहीं है जो और सूक्ष्मता के कारण उसके अंदर हो जैसे आत्मा के अंदर परमात्मा होता है ऐसा कोई नहीं है तो अनंतरम अबाहम अब ये जो लक्षण बताए गए इस पे आगे कह रहे हैं तत्व स्थूलत्व सूक्ष्मत्व अभावात् न तत्कार्यम न चारणम अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम वस्तु वक्तुम शक्य तो यहां पर जो कहा गया था अस्थूलम तो कहते हैं तत्र स्थूलत्वात्थूल होने के कारण से ये प्रकृति के लिए कह रहे हैं स्थूलत्व और सूक्ष्मत्व अभावात स्थूलत्व का अभाव परमात्मा के लिए कह रहे हैं स्थूलत्व का अभाव और सूक्ष्मत्व का अभाव होने से न तत्कार्यम न तो वो कार्य हो सकता है ये दो हेतु है स्थूल नहीं है और सूक्ष्म नहीं है तो स्थूल नहीं है इससे तो पता लगा कि वो कार्य नहीं हो सकता है और सूक्ष्म नहीं है तो न चारणम अव्यक्तम वो कारण भी नहीं हो सकता है कौन कारण अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम वस्तु वक्तुम शक्यते अल्पविराम अब यहां जो इन्होंने सूक्ष्मत्व लिख दिया है इसकी जगह पर अणुत्व होना चाहिए सूक्ष्मत्व ये फिर गलत अर्थ दे जाएगा देखिए इसमें जो मूल में लिखा हुआ है वह भी क्या है अस्थूलम अनु अनु का है आप बहुत सी जगह देखेंगे अणोरणीयन महतो महियान तो वहां पर अणु से भी अणु है इसका मतलब यह नहीं कि क्षेत्र के दृष्टि से वो छोटे से भी छोटा है ऐसा नहीं है अर्थ वहां पर वहां अणु का मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है वहां सूक्ष्म ही अर्थ होता है अणु का जो छोटा होता है वो सूक्ष्म भी होता है किस दृष्टि से वहां पर अणु का मतलब सूक्ष्म है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर जगह अणु जब जब आएगा तब तब हम सूक्ष्म अर्थ लें जैसा कि यहां पर कर लिया गया अगर यूं कहें कि सूक्ष्मत्व का अभाव है तो परमात्मा में सूक्ष्मत्व का अभाव कहां है परमात्मा तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है ही इसलिए यहां पर अनणु ही आना चाहिए जो मूल में था वो ही इन्होंने अनणु को सूक्ष्म असूक्ष्म लेते हुए अर्थ कर दिया है जो कि ठीक नहीं है गलत सिद्धांत विरोध हो जाएगा जो गृहदारण गोपनिषद का वचन था जिसमें अस्थूलम अनणु ये जो कहा और इसका अर्थ करते हुए स्थूलत्व सूक्ष्मत्व अभावत तो इसमें सूक्ष्मत्व है यहां पर अणुत्व अभाव ये ज्यादा संगत है इसको कर लेना चाहिए क्योंकि परमात्मा में सूक्ष्मत्व नहीं है सूक्ष्मत्व का अभाव है ये तो हम कह ही नहीं सकते तो ये जो इन्होंने दो हेतु दिए स्थूलत्व का अभाव और अणुत्व का अभाव इससे दो चीजों का निषेध कर रहे हैं प्रकार गई लेकिन प्रकृति के दो रूप एक कार्य रूप स्थूलत्व का अभाव है तो वो कार्य नहीं है जिसमें स्थूलत्व का अभाव है वो कार्य नहीं हो सकता यानी कार्य होता है वो स्थूल होता है अपेक्षा से अपेक्षा से कथन है और जिसमें अणुत्व का अभाव है वो कारण नहीं हो सकता क्योंकि कार्य जगत कितना भी बड़ा है उसके जो घटक होंगे मूल मूल और टुकड़े टुकड़े टुकड़े होते होते सूक्ष्म वो अणु ही होंगे वो छोटे ही होंगे तो जिस जो अणु नहीं हो सकता जिसमें छोटापन नहीं है वो कारण भी नहीं हो सकता प्रकृत्याख्यम वस्तु वस्तु शक, वक्तुम शक्य थे ये तो कुछ बातें कही गई थी दूसरा क्या कहा था अथा अचक्षुष्कम अचक्षुषकत्वात् अचक्षुषकत्व अमनस्क अमनस अमनस्क आदि कथनात नहीं शरीरधारी जीवो भवितुम अर्ति ये आंखों से नहीं जाना जा सकता ये मन से मनन नहीं किया जा सकता ये कथन करते हुए शरीरधारी जीव का व्यावर्तन किया गया है उसकी व्यावृत्ति की गई है स्थूल और अणुत्व को हटाते हुए तो प्रकृति स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति से इसको हटाया गया और न देखा जा सकने योग्य न सुना जा सकने योग्य न मनन किया जा सकने हो गया इससे शारीरिक जो आत्मा है उससे इसको हटाया गया एवं मात्र प्रकृति जीव व्यावृत्ति स्पष्ट थे इन विशेषणों से इन दोनों की व्यावृत्ति प्रकृति की और जीव की व्यावृत्ति हो जाती है तथाच और भी आगे कहा तदवा एक अक्षरम गार्गी हे गार्गी ये जो अक्षर है यानी ये जो पीछे प्रसंग था बृहदारण्य का तीन आठ आठ का इसी से आगे तीन आठ ग्यारह का दिया ये उदाहरण हे गार्गी कैसा है ये अदृष्टम द्रष्ट्री, अदृष्टम यानी ये दिखाई तो नहीं देता लेकिन ये दृष्टि है देखने वाला है अश्रुतम श्रोत्री, अश्रुतम श्रोत्री, वो सुनाई नहीं देता है लेकिन सुनने वाला है अमतम मंत्री वो मनन नहीं किया जा सकता लेकिन वो मनन करने वाला है अभिज्ञातम विज्ञात्री जो जाना नहीं जा सकता लेकिन वो जानने वाला है ये जो वचन आया था तो अत्र अदृष्टादितांत प्रयोग ही शारीरों व्यावर्तित यहां जो क्रत्य अंत वाले शब्द हैं जो कि अदृष्टम अश्रुतम अमतम अभिज्ञातम ये क्ता प्रत्यंत है बोले इनके द्वारा तो जो शारीर आत्मा है उसका व्यावर्तन किया गया दो चीजें हैं हर जगह दो दो शब्द कहे हैं ना उसमें पहले वाले जो शब्द हैं उसके आधार पर कह रहे हैं इससे तो जीवात्मा का निषेध किया गया और दूसरा दृष्टित्वि चेतन धर्मई ही प्रकृति क्योंकि तो दृष्टा श्रोता मन्ता, विज्ञाता ये लक्षण तो आत्मा में भी घटते हैं चेतन मात्र में घटते हैं तो इन शब्दों से किसको हटाया जा रहा है प्रकृति को घटाए हटाया जा रहा है तो दृष्टित्वादी चेतन धर्म प्रकृतिर्यावर्त्यते तस्माद अत्र अक्षरम ब्रह्मो नाम एवं न ना इति से इसलिए यहां पर अक्षर जो है वो ब्रह्म का ही नाम है अन्य किसी का नहीं है ये सिद्ध होता है तो अक्षर शब्द की यहां तक चर्चा की अगला जो सूत्र है कुछ लोग अक्षर शब्द से भी जोड़ते हैं कुछ इसको बिल्कुल अलग भी लेते हैं तेरह वहां सूत्र है ईक्षती कर्म व्यपदेशात स क्षति ये निर्देश की तरह इसको लेंगे क्रिया इच्छा इच्छा विशेष प्रकार की इच्छा होती है परमात्मा की उसको ईक्षण शब्द से कहा जाता है तो संसार को बनाने की जो इच्छा होती है वो ईक्षण है तो ईक्षण क्रियाया प्रतिपादनात्षण क्रिया का प्रतिपादन करने से सूत्र में इ कर्म इ कर्म कर्म का मतलब है क्रिया और वे प्रदेशात मतलब कथन होने से प्रतिपादन होने से वहां इस प्रसंग में ई या ईक्षण क्रिया का कथन है पीछे से जोड़ के देखेंगे तो ऐसे कहेंगे और इसको अलग से लेंगे तो जिस जगह पर ईक्षति क्रिया आई है ईक्षण शब्द आया है वहां जीवात्मा अर्थ लें या परमात्मा लें यह विचारणीय है तो वहां जो कथन किया गया उससे पता लगता है कि यहां ये परमात्मा पर ही घटेगा क्योंकि तो इच्छा तो जीव भी करता है देखिए बच्चे इक्षण क्रियाया प्रतिपादनात् पुरुषो अध्यात्म प्रकरणे परमात्मा मन्तव्य है इक्षण क्रिया का प्रतिपादन होने से वहां कोई प्रसंग दूसरा है और साथ में इक्षण शब्द भी आ गया इससे पता लगा कि यह परमात्मा ही हो सकता है जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया ये प्रश्नोपनिषद का वचन है षोडश कलम भरत्वाज पुरुषम वेत्थ कि ये जो पुरुष है इसको सोलह कलाओं वाला जानो ये एक वचन हुआ एक पहली बात हुई यह प्रश्नोपरिषद के छठे प्रश्न के अंतर्गत है ये षोडश कल सोलह कलाओं वाला पुरुष कौन सा है ये जानने के लिए तो ये छठे प्रश्न का है और वेथ यहां तक है ये पहला वाला है पहले का भाग है छठे का ये पहला और दूसरा आगे है यह वह अंत शरीर है सौम्य उत्तर दे रहा है कि सौम्य ये इसी शरीर के अंदर है सब पुरुषों वह पुरुष यहीं अंदर है यस्मिन एता षोडश कला प्रभवंती जिसमें ये सोलह कलाएं उत्पन्न होती हैं प्रभवंती उत्पन्न होती हैं तो जो आगे लिखा है प्रश्नोपनिषद छह दो तो यहां पर छ के बाद में जो खड़ी पाई औप है दो से पहले एक और लिख लीजिए एक रेखा दो एक और दो दोनों का ये एक एक अंश लिया हुआ है तो सोलह कलाएं सोलह कलाएं मतलब सोलह प्रकार के गुण अंश एक एक जैसे चंद्रमा की एक एक कला होती है एक एक अंश होता है पंद्रह दिन में वो पूरा हो जाता है चौदह कलाएं, तेरह कलाएं, बारह कलाएं, ऐसे सोलह कलाएं। तो हमारे यहां पर सोलह कला अवतार षोडश कला अवतार और चतुर्दश कला अवतार दो अवतार माने जाते हैं कृष्ण जी सोलह कला अवतार और रामचंद्र जी चौदह कला होता दो कलाएं कम थी रामचंद्र जी में ऐसा माना जाता है कृष्ण जी में सोलह कलाएं थी सोलह गुण थे ऐसा दोनों का जो अवतार मानते हैं वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये सोलह कलाओं का उल्लेख इन शास्त्रों के अंदर भी आता है सच, सचते छोडशी वो मंत्र है सचते षोडशी वहां भी सोलह कलाओं का वर्णन आता है उसमें परमात्मा का आर्यर्षि भी ने, भी भी ने अर्थ किया है इसका जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है तो ये जो सोलह कलाएं हैं तो प्रश्न ये है कि सोलह कला वाला है कौन ये सोलह कला वाला जीव है या परमात्मा है अब देखिए ये जो वचन हमने पढ़ा इसके आधार पे क्या निर्णय निकलता है इन्होंने पूछा था कि षोडश कलम पुरुष को जानो ठीक है अब वो कौन है तो बोले यही व अंत शरीर सोम्य हे वो इसी शरीर के अंदर है वो सोला कला वाला अभी शरीर के अंदर कौन है जीवा। जीवात्मा परमात्मा भी तो है यही व शरीर अंत शरीर सोम्य सपुरुषो वह पुरुष यही अंदर है यस्मिन एता षोडश कला प्रभाव थी जिसमें सोलह कलाएं उत्पन्न होती हैं वो यहीं पर ही है वो सोला कला वाला अंतर ही है तो कौन माने किसको माने जीव को माने परमात्मा को माने ये प्रश्न खड़ा हुआ तो हुआ ना तो आगे देखिए बोले अत्र शरीर जीवो न संदेह शरीर के अंदर रहने के कारण से जीव का संदेह भी नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए यतो तो ही अग्रे तस्य इच्छित्व प्रतिनिदिश्य क्योंकि वहां इससे आगे ही उसका जो ये षोडश कला वाला कला वाला शरीर में कहा गया है उसका ईतृत्व कहा गया है कैसे तो वो छठे का ही तीसरा अभी हम देख रहे थे छ एक और दो उससे अगला ही तीसरा है तो सा इक्षान सक्रे उसने इच्छा की ईक्ष शब्द है और ईशान चक्र किस संदर्भ में लिया जाता है तो उसके लिए इन्होंने आगे सतोकानुसृजायती उसने कि विविध लोकों को उत्पन्न कर दू वो इ्षण है जीवात्माओं का जो होता है वो ईक्षण नहीं कह रहा है उसको सामान्यतः इच्छा कहते हैं प्रीति है इच्छा है प्रेरणा जो भी कहें इच्छा कहते हैं परमात्मा के लिए इच्छा शब्द भी है लेकिन वो इक्षन शब्द विशेष रूप से प्रयोग किया गया जहां जहां आया है वो परमात्मा की दृष्टि से है तो अत्रापि इक्षती कर्म परमात्मनः एव प्रतिपादितम् हूं इक्षती कर्म यहां परमात्मा के लिए ही प्रतिपादित है तो चूंकि ये षोडश कला वाला वर्णन आया छह दो में और उसके बाद में ही सा इच्छा चक्रे कहा गया तो सह मतलब वही पुरुष और इक्षा सृष्टि के निर्माण से संबंधित परमात्मा की ही होती है इसलिए ये सोलह सोलह कला वाला पुरुष कौन है जीवात्मा ही है ए, परमात्मा ही है जीवात्मा नहीं परमात्मा ही है ये इनका प्रतिपादन है अब आपको वर्णन मिलेगा सोलह कलाओं वाला जैसे कि श्री कृष्ण के लिए कहा गया तो, तो जीव हो गए परमात्मा नहीं जीवों के लिए भी सोलह कलाओं का कहा गया तो दो तरह से अर्थ होते हैं सोलह है कला वाला मैं एक शब्द बोलता हूं उसका अर्थ बताना जूते वाला सोलह <laughs> कला वाला तो ऐसे मैंने बोल दिया जूते वाला या दूसरा कह लो कपड़े वाला तो जूते वाला जूते वाले का क्या अर्थ हुआ दोनों आप अर्थ आप बोल रहे हो एक तो जिसने जूता पहन रखा है तो क्या जूते वाला है ये और एक बेचने वाला या तो बनाने वाला जो जूते को बनाता है वो भी जूते वाला ही कहा जाता है तो जब सोलह कला वाला कहा गया षोडश कलम पुरुषम षोडश कला पुरुष तो यहां प्रसंग के अनुसार दोनों अर्थ वैसे लिए जा सकते हैं परमात्मा ने सोलह कलाएं बनाई इसलिए वो सोलह कला वाला है और वो जीव उन सोलह कलाओं का उपयोग करता है इसलिए वो भी सोलह कलाओं वाला है जूते बनाने वाला भी जूते वाला और जूते पहनने वाला भी जूते वाला तो सोलह कलाएं किसने बनाई परमात्मा ने तो इसलिए दोनों तरह से आते हैं उत्तर कई जगह आत्मा परख कहीं परमात्मा परख फिर कई जने विरोध करने लगते हैं बोले वहां तो ये सोलह कलाए परमात्मा की बता रखिये और यहां सोलह कलाएं जीवात्मा की बता रखी रखिए यह तो कोई बात नहीं हुई विरोध हुआ तो उत्तर ऐसे ही बनेगा सोलह कलाओं को बनाने वाला प्रस्तुत करने वाला उपयोग के योग्य बनाने वाला परमात्मा जहां परमात्मा का अर्थ आएगा वहां यह अर्थ आएगा और उपयोग लेने वाले का आएगा तो जीव का अर्थ आएगा तो यहां तो इन्होंने इच्छती कर्म के व्यपदेश से इन सोलह कलाओं वाला यहां इस शरीर में बताते हुए भी जीवात्मा ग्रहण नहीं होगा परमात्मा ही ग्रहित होगा निर्णय कर लिया आगे देखिए एक शब्द और ले रहे हैं दहर दहर दहर का मतलब क्या लेंगे आत्मा को लें या परमात्मा को लें? तो चौदहवा सूत्र है दहर उत्तरेप्य दहर शब्द का पता कैसे लगता है तो बोले उत्तरेप्य उसके आगे का जो वर्णन है उससे हमें पता लग जाता है उस प्रसंग के आगे का जो प्रसंग है उससे पता लगता है भाष्य देखिए अध्यात्म प्रकरण है यदय दहरा सब परमात्मा विजय अध्यात्म प्रसंगों में जहां जहां दहर शब्द आया है वो परमात्मा ही समझा जाना चाहिए जैसे कि ये वचन दिया अथा यदस्मिन ब्रह्मपुर दहरम पुंडरिक वेशमा जो इस ब्रह्मपुर में दहर दहर मतलब छोटा सा पुंडरी पुंडरी के समान श्वेत कमल के समान उसकी कली के समान जो वेशम एक घर है इसे इस ब्रह्मपुर इस में ब्रह्मपुर इसको भी बोल सकते हैं अथवा कोई और ब्रह्मपुर है पूरा ब्रह्मांड को लेंगे तो इस ब्रह्मपुर में इस शरीर में ब्रह्मपुर में दहर एक छोटा सा पुंडरीक वेश में है आगे दहरो अस्मिन अंतराकाशः ये अंत, दहर क्या है यहां इसमें जो अंतराकाश है अंदर जो विद्यमान आकाश है वो दहर है पहले तो कहा कि पुंडरीक वेशम दहर है वो दहर क्या है तो दहरो अस्मिन अंतराकाशः आगे तस्मिन यद अंत उस आकाश में दहर आकाश है उस आकाश के अंदर जो विद्यमान है तस्वीन यद अंत तद अन्वेष्टव्य उसका अन्वेषण करना चाहिए उसके अंदर जो विद्यमान है तदभावि जिज्ञासितव्य में उसी की जिज्ञासा करनी चाहिए उसी को खोजना चाहिए उसको जानने की इच्छा करनी चाहिए जो अंदर विद्यमान है अब ये वचन आया इसमें हम दहर शब्द से आत्मा को ले परमात्मा को ले क्योंकि जब हम दहर छोटा सा स्थान कहते हैं तो जीवात्मा भी वहीं पर ही है और परमात्मा को वहां क्यों कहा गया पीछे जैसा वर्णन आया था कि क्योंकि वहां उसकी प्राप्ति होती है या उसका मनन होता है इत्यादि हेतु दिए गए थे तो अब जो दहर में है ये कौन है ये जीव का कथन किया जा रहा है या परमात्मा का कथन किया जा रहा है यह विचारणीय बात है तो उसको कहने के उत्तरेप्य उत्तर वचनगत हेतु वहीं पर आगे के जो वचन कहे गए हैं उसमें उन हेतुओं से ये सिद्ध होता है कि ये परमात्मा ही है क्या है वो वचन तो आगे जो पीछे छंदोग्य का था ये आठ एक एक और अब बता रहे हैं आठ एक तीन थोड़ा सा आगे है बस तो उभय अस्मीन द्यावा पृथ्वी अंत एवं समाहिते ये दोनों द्व्यूलोक और पृथ्वी लोग उसके अंदर समाये हुए हैं ये उसी का वर्णन है जिस दहर को पीछे कहा गया था उसमें द्व्यूलोक पृथ्वीलोक समये हुए हैं उभऊ अग्निश्च वायुश्च दोनों अग्नि और वायु भी उसमें समाहित है सूर्या चंद्रमसौ उभ सूर्य और चंद्रमा ये दोनों भी उसमें समाए हुए हैं विद्युत नक्षत्राणी विद्युत और नक्षत्र आदि भी उसमें समाए हुए हैं ऐसे करके वहां और बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं तो इसमें एक तो ये वचन हुआ दूसरा कहते हैं न जरया ए इसके जीर्ण होने पर वो जीर्ण नहीं होता है इसके जीर्ण होने पर कुछ लोग शरीर अर्थ लेते हैं कुछ लोग हृदय अर्थ लेते हैं इसके जीर्ण होने पर वो जीर्ण नहीं होता है यानी वो परेशान नहीं होता है अब शरीर के जीर्ण होने पर तो आत्मा तो परेशान हो जाता है होता है ना, ना। अब ऐसे तो ये ठीक है कि शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होता वो एक अलग दृष्टि है वो तो दोनों पर घटेगी आत्मा परमात्मा पे लेकिन इसके क्षीण होने पर जीवात्मा तो प्रभावित होता है लेकिन परमात्मा उससे प्रभावित नहीं होता चाहे प्रकृति का ले लो चाहे शरीर का ले लो तो ना से जराया एतज जीत तब तो ये अपना बात रख रहे हैं कि दु पृथ्वी अग्नि वायु सूर्य चंद्र नक्षत्राणाम अधिष्ठान इन सबका अधिष्ठान होने से जो कि आगे वचन में कहा गया उत्तर वचनों में कहा गया दहरा परमात्मा अस्थि ये दहर परमात्मा ही है दूसरा कुछ नहीं हो सकता है हो okay. गया <coughs> दहर शब्द की सिद्धि के लिए ही और आगे कह रहे हैं कि वो परमात्मा ही होगा पंद्रहवा सूत्र गति गतिशब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगम शब्द के द्वारा गति शब्द के माध्यम से भी हमें पता लगता है और ऐसा लिंग देखा भी जाता है अच्छे देखिए गति क्रिया विधान गति की गति रूप क्रिया का विधान होने से गति का शब्द होने से यानी विधान होने से तो तदवाचक शब्दा चहरो अत्र ब्रह्मात्मा परमात्मा एवं अस्थित परमात्मा ब्रह्मात्मा ही यहां पर होगा तत्रा वहाँ पर ये कहा गया है ये वचन आगे के दिए हैं ये जो आगे का वचन है देखिए छंदों के का आठ तीन दो है आठ तीन दो है इससे भी यह सिद्ध होता है पीछे हमारा विचारणीय बिंदु कहां था आठ एक एक उसी से संबंधित आगे का वर्णन है तो तद यथापि हिरण्य निधि निहितम अक्षेत्र जी उपरी, उपरी संचरण तो तो जिस प्रकार से हिरण्य की निधि को यानी सोने के खजाने को जो कि निहित है जमीन के अंदर है अक्षत्रज्ञा जो उसको जानते नहीं है वे लोग ऊपरी ऊपरी संचरण तो उसके ऊपर ऊपर खेती करते रहते हैं और फसलें उगाते रहते हैं लेकिन अंदर का खजाना जिनको पता नहीं है न बिंदे यु उसको प्राप्त नहीं करते हैं एवं एवं एता प्रजा सर्वा उसी प्रकार से ये सारी प्रजाएं जीव लोग सारी प्रजाएं यानी मनुष्य भी और मनुष्यतर प्राणी भी अहर अहर गच्छी एतम ब्रह्मलोकम न विंदती प्रतिदिन उस ब्रह्म में जाते हैं उस गच्छन्ति उस स्थिति में जाते हैं लेकिन एतम तम न विन्दन्ति, थी वहां उस ब्रह्मलोक को जान नहीं पाते छुपा वाई रह जाता है गच्छन्ति का मतलब यहां पर सुषुप्ति में जाते हैं सोते हैं जब सोते हैं तो हर जीव वहां जाता है लेकिन उसमें जाते हुए भी उस परमात्मा को नहीं जानता ये वही बात है जो समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्मरूपता उस संदर्भ में देख सकते हैं कि सुषुप्ति में भी ब्रह्मरूपता होती है जाते तो हैं ब्रह्मरूपता को तो प्राप्त करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये हम ब्रह्मरूपता को प्राप्त हो गए हैं भोगते हुए भी नहीं उनको पता नहीं लगता है कि हम उस स्थिति में पहुंच गए क्योंकि तमोगुणी अवस्था होती है समाधि में विपरीत हो जाता है उसको प्राप्त भी कर लेता है और उसको पता भी लग जाता है भोकता भी है और प्राप्त भी करता है तो प्रतिदिन ये सारे जीव उसमें जाते हैं लेकिन उसको नहीं जानते क्यों अन ही प्रत्युढ़ा वो अनित से झूठ से फे हुए हैं फंसे हैं, रुके हुए हैं क्योंकि बाधक तो अनृत ही बनेगा व्यक्ति का जो अनुठ है झूठ है, अत्याचार है अधर्म है वो उसका बाधक है वो परमात्मा को बोध नहीं करवाने देगा जाएगा तो सही व्यवस्था है निद्रा में जाएगा लेकिन परमात्मा का बोध नहीं होगा उसको आगे अत्र वचने प्रजानाम प्रजायाना नाम अधिकरणम स्वप्न काले सब दहरा उक्तो अस्थि तो इस वचन में प्रजाओं का यानी जो उत्पन्न होती है नष्ट होती हैं उनका उनकी गति का अधिकरण स्वप्न काल में वह प्रकृत दहर को कहा गया कि स्वप्न होते होते वो कहा जाती हैं उसी दहर में जाती हैं तो गति शब्द से और तदबिन्नो ब्रह्मात्मा परमात्मा युव स्वाप काले अध्याश्रयो भवित मर तो जो जीवों की गति होती है स्वप्न में प्रकृतर उक्त होती यदि ही देहरो जीवस्यात अगर यूँ कहें कि दहर का मतलब जीव लिया जाए तो तथा कथम जीवानाम गते अधिकरण तो जीवों के गति का अधिकरण वो जीव ही कैसे कहा जाएगा कि सब प्राणी उसमें जाते हैं जाते हैं मतलब उसमें आश्रित होते हैं उसमें आश्रय लेते हैं निद्रा के समय में तो जीव ही जीव में जाए ये तो कोई कथन बनता नहीं दूसरे में ही जाएगा और वो दूसरा फिर परमात्मा ही हो सकता है आगे शब्दादपि दहर ब्रह्मात्मा परमात्मा एवं सिद्ध थी तो इस प्रकार से शब्द से भी इस गति शब्द से भी दहर् का मतलब परमात्मा सिद्ध होता है ये त्र ब्रह्मलोक शब्दों विद्यते यहां जो वचन किया था इन्होंने की गछंती एक तम ब्रह्मलोकम न बिंदंती इस ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं करते हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं कि यहां जो ये यह ब्रह्मलोक शब्द कहा गया विद्यते ब्रह्म ही व लोको ब्रह्म लोक ब्रह्म ही लोक है वो ब्रह्मलोक है यानी ब्रह्म ही स्वयं में अपने कोई और लोक नहीं है ब्रह्म ही है यहां पर ब्रह्मलोक का मतलब ब्रह्म ही न तो जीवलोक हाँ पठित अगर जीव में जाना होता उसको स्वयं ही स्वयं में अन्य नहीं होता तो जीवलोक पढ़ देते वो लेकिन ऐसा नहीं पढ़ा है तथा ही दृष्टम लिंगम च ऐसा ही लिंग भी देखा जाता है तो गति शब्द से पता लग गया और आगे कहते हैं तथा ही अन्यत्र अध्यात्म ग्रंथे लिंगम दृष्टम अस्थि अन्य जगह भी ये चिन्ह में मिलते हैं यथ स्वाप जीवानाम गतिर ब्रह्म पर अभिधीय दृश्य थे स्वप्न के समय में स्वप्न का मतलब यहाँ पर है निद्रा निद्रा के समय में जीवों की जो गति है वो ब्रह्म परक होती है वो ब्रह्म में लीन होते हैं ब्रह्म जैसे होते हैं तदित्तम धैर्य शब्द से ब्रह्म और ये धैर्य शब्द के ब्रह्म में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है तो ये इन्होंने प्रश्नोपनिषद के चौथे प्रश्न का चौथा और पांचवा वचन दे रहे हैं स एनम यजमानम अहर अहर ब्रह्मी स एनम ये उदान के लिए वहां पर कहा गया है अलग अलग प्राणों के वहां कर्म बताए गए तो स मतलब वह उदान एनम इस पुरुष को मनुष्य को एनम यजमानम इस यजमान को यानी मनुष्य को अहर अहर ब्रह्म गति प्रतिदिन ब्रह्म में ले जाता है यानी निद्रा की तरफ ले जाता है उसको ले कहा जा रहा है प्रतिदिन ब्रह्म की तरफ ले जाता है उसको त्र ईशा देव स्वप्ने महिमानम अनुभवती वहां पर देव स्वप्न में अपनी महिमा का अनुभव करता है ये महिमा का अनुभव करता है ना यहां संसार में आता है तब महिमा होती है या स्वप्न में जाते हैं तब महिमा होती है महिमा का अपनी महिमा का वहां अनुभव करता है तो परमात्मा को जानता है वो तो ठीक है वैसे भी हम देखें तो महिमा कहां रहती है जागते समय सोते समय सोते समय महिमा होती है सोते समय तो न धन रहता है न और कुछ चीजें रहती हैं सब चीजें हट जाती है महिमा काय की अनुभव तो करता है तो हम जगते समय महिमा का अनुभव करते हैं या वास्तव में हो या नहीं हो वो तो छोड़ दो अनुभव की ही आप ले रहे हो तो अनुभव जगते समय हम अपने को बड़ा समझते हैं या सोते समय अपने को बड़ा समझते हैं जगते समय समझते हैं ना मैं इस पद पे हूं ऐसा हूं धनवान हो ज्ञानवान हो इत्यादि सोते समय तो क्या वो सब चीजें छूट जाती हैं तो काय की महिमा यद्यपि तो तो जागते हुए मैं इस पद पर हूं उस पद पर हूं अनुभव करते हुए भी जो जो सबसे बड़ी महिमा है सबसे बड़ी महिमा जो सुख की प्राप्ति है वह स्वप्न काल में ही करते हैं। निद्रा में ही करते हैं। सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति दुख की निवृत्ति यहां कितने भी पद प्रतिष्ठा हो दुख तो रहेगा ही उसके साथ कुछ ना कुछ झंझट तो लगा हुआ ही रहेगा और दूसरा कितना भी बड़ा सोचे वो सोचे मेरा इतना बड़ा मकान है इतना बड़ा मकान है, है तो सीमित ही इतनी बड़ी गाड़ी है भाई है तो सीमी थी कुछ भी ले लो इतना जान है, है तो सीमी थी तो यहां जितना भी वो महिमा का अनुभव करता है वो हर जगह सीमा है वो मेरे पास बहुत मैं बहुत बड़ा भाई कितना है तो कुछ करोड़ बता देगा रब बता देगा सीमा तो आ गई ना भूमा तो नहीं रहा ना कम रहा और स्वप्न के अंदर असीम रहता है कोई सीमा नहीं तो वहां अपनी महिमा को वो अच्छी तरह से अनुभव करता है आगे देखिए और प्रमाण दे रहे यत्री तत्पुरुष स्वपीति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवती स्वपीति व को जोड़ लीजिए उसमें जब ये स्वपीति नाम तो ये होते हुए सौम्य तदा संपन्नो भवती वो संपन्न हो जाता है यानी जब हम जगते रहते हैं तब संपन्न नहीं होते है। सोते हैं तब संपन्न होते हैं क्योंकि वहां कोई न्यूनता नहीं रहती है कामना ही नहीं रहती है और कोई न्यूनता नहीं रहती है यहां तो कितना भी बड़ा समझ लो तो हाई हाय लगी रहती है तो तस्माद प्रयुक्तो प्रयुक्त हो दहरा परमात्मा एवं मंतव्य दहर शब्द से यहाँ परमात्मा का ही ग्रहण करना चाहिए और दहर शब्द से परमात्मा का ग्रहण क्यों करना चाहिए अगला सूत्र देखिए धृतेश्च महिमनो अस्य अस्मिन उपलब्ध है धृति से भी धारण करने से भी इसकी महिमा है और इसी में परमात्मा में ही इनकी उपस्थिति उपलब्धि कही जाती है भाष्य देखिए धृत्य धृते को खोला धारणात धारण करने से किसको धारण करने से तो जगतो धारणात अपि दहरो ब्रह्मात्मा परमात्मा एवं सिद्ध थी जगत का धारण करने वाला भी वहां कहा गया है यदत्र प्रकरणे जगत धारण कर्मापी तस् दहर प्रतिपादितम अस्ती क्योंकि इसी प्रकरण में जगत का धारण कर्म भी वहां उस दहर का बताया गया है शरीर में है दहर है तो जीव आत्मा लेकिन वहां पर आगे इस लोक का धारण करने वाला भी उसको कहा गया है तो उसके लिए श्लोक इन्होंने दिया दहरो अस्मिन अंतर आकाश ये जो दहर है इस आकाश के अंदर है इत्यत्र दहर प्रकृत यहां जो दहर प्रसंग में प्राप्त हो रहा है स एव उसी को आगे कहा अथा या आत्मा स सेतुर विधृति जो आत्मा है ये सेतु है पुल है ये विध्रुति है ये धारण का धारण करता है धारण करने वाला है एशाम लोकानाम नाम असंभेद इन सब लोगों का भेदन ना हो जाए इनका नाश ना हो जाए इसके लिए असंभेद के लिए ये यह यहां पर विधृति है ये सेतु है जोड़ने वाला है ये वही जो दहर चलता आ रहा था उसी के लिए कहा जाए आगे कहते हैं सब विधृतिर विधर्ता लोकानाम नाम का मतलब है विधर्ता विधृति में मतलब तो वैसे तो भाव में करते हैं लेकिन यहां विधरता कर्ता के प्रत्य लेके आए जिसका स्पष्टीकरण उन्होंने आगे दिया कर्त्य है, है।, से, कर्ता में भी मान लिया जाता है। अर्थानुसार विधति का मतलब विधरता ये कर्ता में अर्थ ले लिया है आगे नीवो लोका नाम विधरता भवती यहां ये विधरता कहा गया है तो जीव तो सबका विधरता इन सबका हो ही नहीं सकता आगे आ, अस्मिन अस्य न उपलब्धे खोल रहे हैं इसको अस्मिन मतलब अस्मिन परमात्मा इस परमात्मा में खलु अस्य महिमना इस महिमा का प्रभाव प्र, प्र, प्र, प्र, प्रभाव से उपलब्धे है इस महिमा के प्रभाव की उपलब्धि के होने से उपलब्धि में ला को पूरा कर लीजिए उपलब्धे विधानाद इत्यर्थ है प्रभाव की उपलब्धि का मतलब है विधान होने से अस्मिन उपलब्धे इसमें इसकी महिमा की उपलब्धि होने से परमात्मा में तद्य था जैसे कि कह रहे हैं ए तेवा अक्षर से प्रशासन है गार्गी सूर्या चंद्रमा सौ विधतः ये विधति शब्द आया ही है यहां पर तो इस अक्षर परमात्मा के प्रशासन में ही सूर्य और चंद्रमा धरे गए हैं उसके अनुसार ही चल रहे हैं देदारण्यक और आगे कहा एश सर्वेश्वर एश भूताधिपति एश भूतपाल ऐश सेतुर विधरण ऐसा लोका नाम इन सब लोकों के विघटन को बचाने के लिए रोकने के लिए एश सर्वेश्वर इश्वर है ये सबका ईश्वर है ईश्वरों का भी ईश्वर है ऐश भूताधिपति ये सब भूतों प्राणियों का वो स्वामी है ऐश भूतपाल उनका भूतों का पालन करने वाला है ऐश सेतुर यह पुल है विधरण ये शाम लोका और ये विधरण यानी धारण करने वाला भी है इन सब का इसी की पुष्टि के लिए कहते हैं भी जगत धारणम परमात्मा कर्मोपदिष्ट वेद में भी जगत का धारण करना परमात्मा का कहा गया है तो जब जब परमात्मा जब जब संसार को धारण करने की बात आएगी तो वहां पर परमात्मा ही गृहित होगा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। तो ऋग्वेद का मंत्र कांश दिया सद आधार पृथ्वी दयाम उतम तो पृथ्वीम द्याम उत इस पृथ्वी को और द्विलोक को वो धारण करता है धारण करने वाला है एक और अथर्वेद का मंत्र दिया इंद्रे भुवनानि आनी ये मिरे इंद्रे इस इंद्र में यानी परमात्मा में भुवनानि ये जो सारे भुवन हैं लोक हैं ये ये मिरे ये मिरे का मतलब नियमित हो रहे हैं या ठहर रहे हैं संगत हो रहे हैं ये जो जितने लोक है ये इंद्र में ही ये मिरे नियमित हो रहे हैं संयमित हो रहे हैं इसमें जो अथर्वेद का लिखा है इन्होंने 20 118 और 40 इसमें 40 का शून्य हटा लीजिए चार है ये 20 118 सौ चार आगे और इसकी सिद्धि के लिए बात कर रहे हैं तो सत्रवां सूत्र है प्रसिद्धेश्चय प्रसिद्ध होने से भी ये जो दहर है ये आकाश है ये परमात्मा ही ये प्रसिद्ध भी है कैसे बताएंगे ये ये दहरा आकाश है परमात्मा वर्णितः दहर में जो ये आकाश परमात्मा कहा गया है सो अन्यत्र ग्रंथे आकाश नामना न प्रसिद्ध है और दूसरी जगह आकाश के नाम से भी कहा गया है दहर में जो आकाश है स्थान है एक छोटा से में जो स्थान है तो आकाश शब्द भी परमात्मा के लिए कहा गया है उससे पुष्टि कर रहे हैं तथ्य था को प्राणियात यदेश है, आकाश आनंदो न ये कौन जी सके कौन चल सके यदि ये आकाश आनंद स्वरूप आकाश ना हो तो ऐसा आकाश होना आनंद आकाशो न देखो आनंद शब्द पढ़ दिया है इससे पता लग जाता है ये उपनिषद का है छंदोग का कहा आकाशो हवाई नाम रूप ओर निर्वहिता आकाश ये है जो नाम और रूप का वहन करने वाला है नाम देने वाला है और विभिन्न जो रंग रूप है उनको भी उस रूप में प्रकाशित करने वाला है वो आकाश है अब यहां आकाश का मतलब जड़ आकाश तो ले ही नहीं सकते जड़ आकाश नाम कैसे रखेगा और जड़ आकाश सबके रूप कैसे लाएगा तो नाम और रूप को जो रखने वाला है वो आकाश परमात्मा ही गृहित हो सकता है तो आकाशो ह वही नाम रूप है और निर्वहिता ये छांदोग्य का वचन है और वेद में भी कहा है ऋग्वेद का एक मंत्र दे रहे हैं पीछे भी आया था ये रिचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधिविश्वे निषेध तो ऋख का बहुवचन है तो ऋचाएं यानी तो चार वेद सारी जितनी भी ऋचाएं हैं या चारों वेद हैं उन वेदों से प्रतिपादित जो है अक्षरे परमे व्योमनी उस अक्षर परम व्योम के अंदर ये व्योम मतलब तो ईश्वर है नष्ट ना होने वाला जो सबसे बड़ा व्योम है उस उसमें यस्मिन विश्व देवा अधि जिसमें सारे के सारे देव देव का मतलब यहां पर पृथ्वी सूर्य आदि देव निषेधु वहां पर निशिदंती रहते हैं ठहरते हैं जिसमें रहते हैं तो यहां पर भी उसी व्योम में परमात्... आकाश व्योम में, यानी आकाश में ईश्वर में इन सब को स्थित बताया गया है तो ये तो बहुत प्रसिद्ध है कि आकाश शब्द परमात्मा के लिए आता है तो यहां पर अक्षर शब्द भी दहर शब्द भी दहर शब्द भी परमात्मा के लिए बताया गया तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं किसी को कुछ पूछना बोलिए ओम आचार्य जी पृष्ठ संख्या इकहत्तर में सबसे अंतिम पंक्तिभाष्य की इसमें जो कहा स एनम यजमान अहर अहर ब्रह्म गमयति तो सह का मतलब उदान है उदान वहां पर लिया उपनिषद में हाँ।, हाँ जी तो उदान जैसे ये आदि आती है नीच से पहले हाँ तो वही उदान का ही कार्य मान हाँ थोड़ा जोड़ सकते हैं आप संगति संगति जो। <laughs> जोड़ सकते हैं हाँ ठीक है तो <laughs> क्योंकि उदान है वो ऊपर की तरफ जो आता है वो उदान के कारण से है ले सकते हैं लेकिन इसका कोई इस समय को सीधे सीधे तो ध्यान नहीं आ रहा कहीं वर्णन भी होगा उसमें ठीक है अच्छा है। और हाँ। इसको हेतु के रूप में कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं दहर के लिए हेतु मतलब यहाँ वो न्याय वाला हेतु नहीं लेना है प्रसिद्ध होने से भी बस ये कारण तो है दहर तो प्रसिद्ध यहाँ पे तो कहीं पे दहर का, दहर का नहीं।, नहीं देखो दहर का तो पहले इन्होने लिया दहरा आकाश है परमात्मा वर्णित दहर मतलब दहर के अंदर फिर वो आकाश ले लिया आकाश शब्द से ले लिया दहर और आकाश दहर मतलब छोटा छोटा है तो दहरा आकाश है छोटा जो आकाश है तो परमात्मा को आकाश शब्द से भी कहा गया है इससे यहाँ पर आकाश की प्रसिद्धि से दहर का भी हो विग्रहण होता है क्योंकि दहर आकाशी है दहर एक तरह से आकाश ही है और आकाश को परमात्मा की तरह से कहा ही गया है इसलिए दहर का मतलब भी परमात्मा लिया जा सकता है ठीक है तो बोलिए शहर जी दहर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा शब्द की मतलब छोटा स्था छोटा बस शाब्दिक अर्थ बनता छोटा तो आकाश के समान कहा फिर आप नहीं छोटा आकाश छोटा स्थान यू कह लीजिए छोटा स्थान मतलब जहां पर आत्मा रहता है वहीं पर ही वो प्राप्त होता है वो जो इसलिए उसको छोटा स्थान में कह दिया गया ठीक है तो इतना ही रखते हैं प्रणव साधारण गया ओके